anno shoot talk ek ek kadam number 5 mat to aise hi nahi kare आया हूं मगर मैं कुछ समझने के लिए आया हूं शायद आपके पीछे में जो कुछ लिख, लिखने को सोच रहा हूं उसके उसमें कोई गलती ना हो जाए तो मैं पहले ये आपको पूछना मानता हूं कि सत्य क्या चीज है हाँ। सत्य कोई चीज नहीं सत्य है अनुभूति अनुभूति भी किसी चीज की नहीं स्वयं की स्वयं से हम अपरिचित हैं इसे मैं कहता हूं असत्य और स्वयं को हम जान लें तो उसे मैं कहूंगा सत्य और स्वयं के अतिरिक्त मेरे लिए कुछ भी सत्य कैसे हो सकता है तभी जिस दिन कोई व्यक्ति स्वयं को उसकी परिपूर्णता में जान लेता है उस दिन स्वयं में और शेष में कोई अंतर भी नहीं रह जाता तो असत्य कहता हूं मैं स्वयं को न जानने की अवस्था को और सत्य कहता हूं स्वयं को जानने की अवस्था को लेकिन आमतौर से ऐसा समझा जाता है कि सत्य कोई चीज है जिसे मैं जानूंगा। लूंगा सत्य कोई ऑब्जेक्ट है सत्य कोई चीज नहीं कोई ऑब्जेक्ट नहीं सत्य कहीं है नहीं कि मैं जाऊंगा और उसे पालूंगा मैं हूं सत्य लेकिन तो ये जो लोग ये मुझे अज्ञात है ये असत्य की स्थिति ऐसी बात है कि छुरी है चाका है हा? लड़के खेलते हैं हम उसको कहते हैं है कि भाई लग जाएगा मगर उसको जो लगता है वो उनसे तो हम भी समझ लेते हैं कि छुरी और चाका का चाका के साथ लड़ने से लगता है तो वो तो सत्य हो सका नुभव के बाद मैंने ये सीख तो लिया छुरी के, के साथ खेलने से एलगता है ये सत्य नहीं हुआ ये सिर्फ तथ्य हुआ ये हुआ, ट्रक नहीं हुआ। ये सिर्फ तथ्य हुआ कि छी के लगने से चोट आ जाती है ये तथ्य हुआ छुरी और हाथ के टकराने से दर्द शुरू होता है ये तथ्य हुआ किसी हालत में छुरी और हाथ के टकराने से दर्द मिट भी सकता है है और चुरी लगाने से गदमु भी सकता है वो और दूसरा तथ्य होगा सत्य का अब एक घटना बोलने ख्याल में आया है पिछले माह फ्रांस में कैदी के पैर में चोट लगी इतना चोट थी इतना गर्व था कि वो बेहोश का कह रखा और रात रातर पूरा पैर अलग कर दिया सुबह जब उसकी आंख खुली होश आया तो वो फिर कहने लगा कि मेरे अंगूठे में बहुत था ही नहीं डॉक्टर बहुत परेशान हो गए जो अंगूठा नहीं हो उसमें दर्द कैसे हो सकता है? ये तो असंभव है अंगूठा तो होनी चाहिए दर्द के लिए बहुत जांच पड़ताल की तो पता चला कि वो जो नस अंगूठे में दर्द होता वक्त फड़कती थी और उसके मस्तिष्क में दर्द भारत में पता था वर्ग भी फर्क रही अंगूठा तो नहीं है नस फ रही और दर्द जारी है अब ये दर्द सत्य नहीं सिर्फ तथ्य है तथ्य में तथ्य का मतलब ये है कि जो बदल सकता है जो अन्यथा हो सकता है जिससे विपरीत भी हो सकता है वो काम चलाओं गुजरने में सत्य कहा जाता है लेकिन सत्य का जिस सत्य के लिए मैं बात कर रही हूं या जिस सत्य के लिए बुद्ध बात करते हैं या शंकर बात करते हैं वो सत्य ये सत्य नहीं है वो, है नहीं वो उस सत्य की बात करते हैं जो अंतता मैं हूं जो कभी नहीं बदल सकता जो सदा वही बनेगा जो था जो सदा वही है जो है जो कभी भी नहीं बदलता है बदलना जिसका असंभव हो है सकते हैं और जो बदलता रहता किस में कल बच्चा था वो एक तथ्य था आज जवान हो गया वो तथ्य बदल गया आज जवान ये तथ्य है कल बुरा हो जाऊंगा ये भी बदल गया जो बदल जाता है वो तथ्य है जब तक तो नहीं बदलता वो तो उन्हें सत्य हिस्सा भ्रम देता है इसलिए कुछ लोग तथ्य को सत्य मांग लेते हैं लेकिन तथ्य की दुनिया सत्य नहीं है तथ्य की दुनिया तो परिवर्तन प्रवाह है सत्य की दुनिया में वो जहां कोई परिवर्तन नहीं है इसलिए उसको मैं सत्य कह रहा हूं दुनिया के बारे में आपका एक ख्याल है कि न कोई पत्नी है न कोई बहन है सबके साथ मैत्री का संबंध रखने का और मैत्री के रूप के साथ रहने के आपकी बात है मेरे ख्याल से ऐसा करने से समाज की जो शुद्धता है वो खंडित हो जाएगी और जो अनाचार है उससे बढ़ जाएगा क्योंकि हर एक मित्र मे मित्र से तो बदला जाता है आज आज ये उनका मैं मित्र हूं कल वो नहीं होगा ये जो आप कहते हैं इसमें दो तीन बातें समझ लेंगे तो पहली बात ये मैंने ये ने कहा है कि न कोई पत्नी है न कोई मां है न कोई बहन है इन्होंने भी कहा मैंने इतने ही कहा है कि स्त्री की हैसियत अभी स्वयं में कुछ भी नहीं वो या तो पत्नी होकर होती है या माँ होकर होती है या बहन होकर होती है इसके अतिरिक्त उसका कोई अपना होना नहीं वो संबंधित हो तो वो कुछ होती है दूसरी बात मैंने जो कही है, वो ये कि स्त्री और पुरुष के बीच हमारे सब संबंध सेक्सवल है अगर किसी स्त्री को मैं अपनी मां कहता हूं तो उसका मतलब क्यों इतना है कि मेरे पिता और उसके बीच सेक्स का संबंध है किसी स्त्री को मैं अपनी बहन कहता हूं तो उसका मतलब यह है कि दो व्यक्तियों के सेक्स के संबंध से हम दोनों पैदा हुए हैं किसी को मैं अपनी बेटी कहता हूं तो उससे मेरा मतलब है कि किसी स्त्री से मेरा सेक्स का संबंध जिससे यह पैदा हुई है अभी हमारी जो स्त्री और पुरुष के बीच के संबंध की धारणा है वो टोटली सेक्सुअल है वो एकदम कौमुख है मैं जो मैं कह रहा हूं कि स्त्री और पुरुष के बीच ऐसी दुनिया भी विकसित होनी चाहिए जहां स्त्री और पुरुष के बीच बिना सेक्स के भी संबंध हो सके उसको मैं मित्र कह रहा तो मैं दुनिया को सेक्सुअल बनाने में भ्रष्टाचार में ले जाने में नहीं कह रहा भ्रष्टाचार में दुनिया है और जिसको आप कहते हैं कि मेरे आगर बताते हो आगर तो माँ के आग लिए सेक्सुअल संबंध है आपके लिए आपकी मां सिर्फ इसलिए तो आपकी आपके बाप से उसका सेक्सुअल संबंध तो मान ही आपके लिए अगर कल पता चल जाए तो दूसरे आदमी से इसका संबंध है तो मान लगाएगा ये जो मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारी जो अब तक स्त्री पुरुष की संबंध की धारणा है वो संबंध की धारणा बेसिकली सेक्स पर खड़ी है और मेरी मान्यता है कि ये अच्छी संस्कृति का लक्षण नहीं हो जाओ कि स्त्री पुरुष के बीच सारे संबंध सेक्सुअल हों कोई तो संबंध ऐसा भी होना चाहिए जो सेक्सुअल नहीं है उस सम्बंध को मैं फ्रेंडशिप्ट तो तो जो आप कह तो रहे हैं वो मैंने कभी नहीं कहा मेरे दिल्ली का जो मतलब है यह है एक अच्छी दुर्योग होगी तो उसमें स्त्री पुरूष मित्र भी हो सकते जरूरी नहीं है कि वो सेक्स से ही संबंधित हो तभी संबंधित हो ये जरूरत अनैतिक संबंध ये जरूरत बहुत ही सेक्सुअली परवेटिव समाज की जरूरत है एक बात दूसरी बात जो आप कहते हैं कि स्त्री पुरुष के बीच मैत्री होगी तो बड़ा भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा तो आप ये भूल जाते हैं कि भ्रष्टाचार कितना है और जिस समाज को आपने आज तक पैदा किया है आपके नीति और नियम के अनुसार उस समाज में कितना भ्रष्टाचार है और मेरी मान्यता है कि वो भ्रष्टाचार कम हो जाएगा अगर स्त्री पुरुष के बीच मैत्री और निकटता के संबंध बढ़ जाए क्यों अभी क्या हालत है अभी हालत यह है कि आप स्त्री और पुरुष से जब भी संबंधित हो तब सिवा सेक्स के बिचराब सोचते हैं क्योंकि वो एक संबंध रहा है आज तक दूसरी बात यह है कि आप एक आदमी हैं वो अपनी पत्नी को जानता है अपनी मां को जानता है अपनी बहन को जानता है इसके बाहर स्त्रियों को तो उसकी कोई जानकारी नहीं इसलिए वो स्त्रियों के प्रति बहुत आकर्षित होता है जिनको जानता है उनके प्रति कभी आकर्षित नहीं होता पति पत्नी के प्रति सबसे कम आकर्षित रह जाता है तो पड़ोस की पत्नी के प्रति बहुत आकर्षित मालूम होता क्योंकि उसको नहीं जानता न नह जानने में आकर्षण और रस है जानने में सब आकर्षण खत्म हो जाता है मेरा मानना है कि अभी जो आपका समाज है उसमें स्त्री पुरुष के बीच जितना रस मालूम होता है ये रस बीच में दीवाल की वजह से पैदा होता है अगर गुण में स्त्री और पुरुष इतने परिचित हो बचपन से साथ खेले हो साथ कूदे हो साथ नाए हों साथ पहले हो, साथ बड़े हुए तो एक दूसरे को इतनी जान लेंगे कि ये जो गर्भित रस पैदा होता है ये कभी पैदा नहीं होगा और गर्भित रस ही भ्रष्टाचार का कारण है और आपका समाज पूरा भ्रष्टाचारी समाज है और इस समाज को बदलने है तो इसकी पूरी पूरे के पूरे नैतिक नियम एकदम रूपांतरित किए जाने जरूरी है उसमें पहला नैतिक नियम जो रूपांतरित होना चाहिए वो ये कि व्यक्ति और स्त्री और पुरुष के बीच जितने सहलिप्य हो सके जितनी मैत्री हो सके जितनी कम दीवाले हो सके ये जितने दूसरे से परिचित हो सके उतने स्वस्थ नैतिक समाज पैदा करने में सहयोगी हो होगा मेरा मानना है जो मैं कह स्त्री पुरुष के बीच जब तक प्रेम है तब तक संबंध तो नीतिपूर्ण है और जिस दिन प्रेम नहीं है उस दिन संबंध बिल्कुल अनुतिपूर्ण है लेकिन आपकी जो व्यवस्था है विवाह की वो इस अनूतिपूर्ण संबंध को जारी रखवाती वो जारी रखवाती है और उस अमीतपूर्ण संबंध के कारण उन दोनों का मन दूसरे के पास भी नहीं है लेकिन अब वो बंधे हैं कानून और दोनों के मन भाग रहे पूरा समाज कानून बनाए और सबके मनोजन इधर भाग रहे इससे पूरा का पूरा परिवेश भ्रष्टाचार का परिवेश निर्मित होता है मेरी अपनी समझ यह है कि प्रेम के अतिरिक्त स्त्री और पुरुष के बीच साथ रहने का कोई अर्थ नहीं है इन्हें कोई लीगल अर्थ नहीं होता और ये ऐसी दुनिया बनानी चाहिए जिसमें प्रेम के विकास की संभावना हो और जो लोग प्रेम करते हैं वही साथ रहने को तैयार हो और जब तक प्रेम करते हैं उसके एक क्षण बाद साथ रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पाप टूट रहे उसके बाद साथ रहें लेकिन हमको घबराहट लगी कि हम आप कहते हैं कि हमारा सारा समाज टूट जाएगा मैं तथा ये समाज की व्यवस्था और सारी वो सारी टूट जाएगी मैं कथाऊ वो टूट जानी चाहिए क्योंकि वो टूटने योग्य वो बचाने योग्य नहीं है और इतने बजे हमने बचाई बचाएंगे सिर्फ इसी भय से बचाई बचाइए कि कहीं टूटने जाए लेकिन हम ये ख्याल ही नहीं कि उसको बचाते के उनको क्या मिल गया न तो जीवन सुखी है न परिवार सुखी है न मां बाप सुखी है न बेटे बच्चे सुखी हैं कोई सुखी नहीं निपट कलह और दुख और तकलीफ और इस दुख और तकलीफ का धार्मिक लोग बड़ा उठा रहे हैं और धार्मिक लोग चाहते हैं कि दुख तकलीफ जारी रहे क्योंकि अगर दुनिया सुखी होगी तो धर्म खत्म हो जाए दुखी आदमी धर्म की तलाश करते हैं जितने समाज में दुख होता है उतने हम चलो छोटे किसी स्वामी का सन्यासी का मार्ग तो बताइए की का मोक्ष जाने का रास्ता बताइए क्योंकि जीवन तो नरक तो जीव है दुनिया में धार्मिक शांति ये नहीं चाहता कि आदमी सुखी हो जाए डॉक्टर बसल एक बहुत अच्छी बात थी उसने कहा कि दुनिया में जब तक दुख रहे तभी तक धर्म रह सकता है जिस दिन समाज की व्यवस्था अत्यंत सुखपूर्वक होगी उस दिन मुझे धर्मेगा सत्ता को दूसरा कर सत्ता बैठे असल समय सहमत नहीं हूं यही तक सहमत हूं तो मेरा कहना बिल्कुल और तरह का धर्म होगा वो दुखी आदमी का धर्म नहीं होगा वो सुखी आदमी का धर्म होगा वो और तरह का धर्म होगा ये समाज को टूटना ही चाहिए सला गला समाज जाना ही चाहिए इसको भेजने में जितना उपाय किया जा सके वो मेरी तरफ से मैं करता हूं करना चाहिए तो वो तो सवाल नहीं है कि ये समाज टूट जाए वो टूट जाना चाहिए तो आपने तो जो प्रेम के बारे में जो बंबर में ऐसा कहा था कि सब प्रेम का संबंध ही काम शास्त्र काम के साथ संबंधित है बिल्कुल तो फिर काम और प्रेम उनकी है नहीं जो मैं नहीं होता दूसरा मित्र जल्दी कर लेते हो अगर मैं दोनों तो कि बीज के साथ वृक्ष संबंधित है तो आप ये मतलब नहीं लेते कि बीज ही वृक्ष है और आप बीज में बीज के नीचे बैठ के छाया नहीं लेने लगते और न से लकड़ी में के घर ले आते हैं और न बीज क्या करते जब मैं कहता हूं बीज से वृक्ष है तो मेरा मतलब यह है कि बीज पहली संभावना है जहां से वृक्ष विकसित हो सकता है हो नहीं सकता नहीं भी हो सकता अगर बीज को तिजोड़ी में रख दो तो नहीं भी होगा बीज बीज ही रह जाएगा हाँ जमीन में वो पानी डालो बाबुल लगाओ तो वृक्ष हो जाएगा और जिस दिन वृक्ष होगा उस दिन हमारी कल्पना में भी निर्णय आएगा कि यही वृक्ष बीज था और उस कोई कहेगा कि ये जो बीज दिखाई पड़ेगा यही बट वृक्ष है तो पागल है बीज कैसे हो सकता मनुष्य के भीतर जो काम की वृत्ति है वो प्रेम का बीजांकुर है वही बीज है लेकिन काम प्रेम है यह भी नहीं कह रहा ये तो इतनी जल्दी चली जाती मैं ये कह रहा हूं कि काम की जो स्फुरना है सेक्स की जो स्फोरणा है वो प्रेम का बीज है लेकिन वो सेक्स भी रह सकता है प्रेम कभी न बने ये भी हो सकता है अगर उसको ठीक भूमि नहीं तो वो सेक्स ही रह जाएगा और अगर ठीक भूमि मिली तो वो प्रेम में रूपांतरित हो सकता है परिवर्तित हो सकता है वो जो आप कहते हैं जो, जो हम कहते हैं हम सारा प्रेम खोज के देख रहे मां अपने बेटे को प्रेम करती किस वजह से समझते हैं एक बड़ा पवित्र प्रेम है सारा का सारा सेक्सुअल मामला है मां अपने बेटे को प्रेम करती किस वजह से दूसरे के बेटे को क्यों नहीं करती मेरा हराकाश में है ये बेटा इससे ही आता है ये इसकी ही सेक्स की प्रोडक्ट है ये इसकी ही काम वासना का विकास है ये इसकी काम वासना से ही आया है तू प्रेम पैदा होगा हमें तो ये भी प्रेम नहीं हुआ चिल्लाते सकते हैं कि मां का प्रेम बड़ा पवित्र है, एकदम सेक्सुअल है और मां के प्रेम से ज्यादा सेक्सुअल कोई प्रेम नहीं है मगर तकलीफ जो है कि हम पूरी बात को तो जो समझना में नहीं, नहीं चाहते आखिर इस मां काम वासना से जो पैदा हुआ उसमें है उसमें ऐसे रष्ट है वो इसकी कामवासना से आया है बाप को अपने बेटे में न से देखिए इसकी कामवासना से आया बाप को अगर पता चल गया है कि एक दो दूसरे पुरुष से पैदा हुआ है और उसका ही बेटा रहा है सच में तो भी खड़ी हो जाएगी प्रेम रे सब गिलीन हो जाएगा वो चित्त की कामुकता का ही विस्तार है वो उसका ही विस्तार एक चिड़िया है वो अपने छोटे से बच्चे को दाना खिला रही है हम तो कृपित तो बड़ा प्रेम जाहिर हो वो चिड़िया उस बच्चे को इसलिए खाना खिला देंगे कि वो उसकी सेक्स डिजायर का ही रूपांतरण है वो उसकी ही डिजायर का हिस्सा है वो उसके ही शरीर का पार्ट है वो उसके ही जिन सेक्स उर्मियों से वो बनेंगे उसी सेक्स उर्मियों से वो बनेंगे इसमें आकर्षण और कशिश सारा प्रेम चाहे मां का आप हैरान होंगे अगर मां सारी सेक्स ग्रंथियां अमृता ले जाए पुरुष की सारी सेक्स ग्रंथियां निकाल ली जाएं। एक बच्चा पैदा हो और उसकी सारी सेक्स ग्रंथियां निकाल ली जाए उस बच्चे में प्रेम कभी पैदा नहीं होगा उसमें प्रेम पैदा नहीं होगा यह आपको पता नहीं है कि हम क्रोध भी करते हैं उसकी भी ग्रंथियां हैं ने प्रयोग किए कि कुत्ते जो कि बहुत तेज कुत्ता था उसकी ग्रंथियां निकाल ली क्रोध की फिर उसको आप कितनी परेशान करो वो सब कुछ करेगा क्रोध हो नहीं कर वो हाथ पैला आएगा ऐजन वर्ष आएगा वो लेगा लेकिन वोट नहीं सकता क्रोध में नहीं आ सकता क्योंकि वो तो जो क्रोध में आने की सिस्टम थी उसकी जो ग्रंथि थी वो खत्म हो गई वो टूट गई सेक्स की जो ग्रंथि है वो ग्रंथि काम करने ही आपके प्रेम की ऊर्जा जान लेकिन मैं ये नहीं था कि सेक्स ही प्रेम है मैं ये कहता सेक्स प्रथम किरण अगर ये विकसित हो जाए पूरी पूरी फ्लॉवरिंग हो जाए इसकी तो प्रेम पूर्ण प्रे रूप से उपलब्ध होता है और जब प्रेम उपलब्ध होता है तो पता भी नहीं चलता कि ये कभी सेक्स था जैसे कि वृक्ष को देख के कभी पता नहीं चलता कि इतना सब बीस था जब प्रेम पूरा खेलता तो उसको पता ही नहीं चलता कि इसका सेक्स से कोई संबंध माँ को तो कभी पता चलता है कि देखा से सेक्स का कोई संबंध जब एक पुरुष किसी स्त्री को पूरी तरह तो प्रेम करता है तो उसे ख्याल में भी नहीं आता कि इससे मेरा जो संबंध है रिसेक्सुअल है जब पूरे प्रेम में रहता तो पता भी नहीं चलता और यहां तक संभावना है यहां तक संभव यह है कि अगर प्रेम पूरा विकसित हो जाए तो बिल्कुल ही एसेक्सुअल हो जाता है उसने सेक्स में सुनो नहीं जाता बिल्कुल लेकिन उसकी पहली यात्रा सेक्स से शुरू होती है और वही मैंने कहा है कि काम ही अंतता विकसित होकर प्रेम बनता है इसलिए जो काम से लड़ते हैं उनकी जिंदगी में प्रेम कभी पैदा नहीं होता इसलिए मेरा मानना है जिनका आप ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी कहते हैं उनके जीवन में कभी प्रेम पैदा नहीं होता अगले काम से लड़ते हैं तो और अगर काम को रूपांतरित करते हैं तो उनकी जिंदगी में इतना प्रेम पैदा होता है जितने के जीवन में कभी नहीं दिखाई पड़ेगा क्यों क्योंकि ग्रस्त की सेक्स ऊर्जा खत्म हो जाती है जितनी व्रस्ती उतना ही प्रेम प्रकट हो सकता है और जिस आदमी की सेक्स ऊर्जा खत्म नहीं होती तो रूपांतरित होती उसमें इतना प्रेम प्रकट होता है मेरी तो कल्पना के बाहर मगर मेरा मतलब यह कि वो भी सेक्स ऊर्जा का ही विस्तार है इसलिए कृष्ण जो से लोग और बुद्ध जो से लोग से भरे हुए ये कुछ भी नहीं है वही ऊर्जा बिना खर्च होकर पूरी की पूरी प्रेम बन गई तो इसलिए बुद्ध के पास जितने बड़ा वृक्ष प्रेम का हमारे पास नहीं है एक बाप का वृक्ष इतना बड़ा होता है कि उसके बेटे इसके नीचे मुस्ते से खड़े हो पाए और वो भी कभी कभी इतना छोटा होता है तो पांच बेटे तो हो पाता चार वृक्ष के बाहर पड़ जाते क्योंकि उतनी ऊर्जा है उतना रूपांतरण है लेकिन बुद्ध जैसे व्यक्ति के रूप से खड़े हो जाते वो पक्ष फैलती जाता है थी क्योंकि वो खर्च नहीं हुई है ऊर्जा उन सारी की सारी ऊर्जा उठ के पक्ष बन गई तो मेरा जो कहना है वो ये है कि सेक्स को समझिए और सेक्स को रूपांतरण करने की प्रक्रिया समझिए सेक्स से गबड़ाइए मत डरिए भी मत भागी भी मत क्योंकि यही जीवन का स्रोत है और उस जीवन के स्रोत को बदलना है भाग का तो कोई है ही नहीं क्योंकि जो लोग संसार में रहते हैं उसका ये धर्म है कि संसार को चला ये किसी बताइएगा शाद, शादी के बाद संसार में क्यों नहीं तो तो सब लोग जो धर्म तो धर्म नहीं है धर्म नहीं है इनमें फर्ज है आप बच्चे नहीं सकते बड़े बच्चे पैदा करने से धर्म के नहीं है फर्ज भी नहीं है सब दो सब बच्चे बच सकते नहीं जरा भी नहीं बच सकते जो संस्था का आपने बुलाने जो कर्मचारी है आपको बना आपको कत ना तो, तो, तो, तो धर्म है और न फर्ज है आपका आपकी मजबूरी है और मजबूरी को अच्छे अच्छे शब्द पहनाते हुए आप और, और ये भी मत सोचना कि आप संसार चलाने के लिए बच्चे पैदा करते हो बच्चे पैदा होते हो बाई प्रोडक्ट हो आप कुछ और करने को बैठे बच्चे बच्चे पैदा करने और नहीं बैठे तो बाई प्रोडक्ट कर मेरा मतलब नहीं है मेरा मतलब यह है कहना पड़ता है मेरा मतलब ये है कि दुनिया में सौ आदमी बच्चे पैदा करते शायद एक आदमी कॉन्शियसली बच्चे के लिए संभोग करता हूं निर्माण आदमी संभोग करते हो और बच्चे पैदा हो जाए बराबर है आदमी धर्मभर नहीं हुआ आपका ये सब तरकीमों जो शास्त्र उपयोग करते बड़ी बुरी महीने की है और आदमियों को ऐसी बातें सिखाते हैं जो कि सच्ची नहीं है अगर आपका बेटा भी आपको कहा तो आपको गुस्साएगा इस बात से अगर बेटा साहब कहेंगे तो मैंने चीजें पैदा किया और सच्ची बात यह कहा आपने कभी सोचे नहीं था उसको पैदा करने वो बिल्कुल ही हैपनिंग है आप अपने सेक्स का सुख ले रहे थे वो दो बीच में आ गया और आपको पता नहीं कि उसके आने में कितने बेटे और खो गए एक आदमी एक जिंदगी में कम से कम चार हजार बार संभोग कर सकता है और एक संभोग में जितने वीर ऊन जाते हैं एक संभोग में कम से कम एक करोड़ बच्चे पैदा हो सकते हैं एक संभोग में जितने वीर ऊन होते और चालीस चार हजार बार आदमी संभोग कर सकता है एक साथियों आदमी चार हजार करोड़ बच्चे आप पैदा कर सकते थे और जो पैदा हो गए हैं नहीं थे और भी बहुत संभावना थे जो तो पैदा नहीं हुए जो खो गए और उनका आपको कोई पता नहीं ये भी खो रहा था, था, था आपको कोई पता नहीं मैं आपने कभी चाहा था न कभी आपने सोचा था ये आप कुछ तो और कर रहे थे ये बच्चा उसमें आ गया है आज वाले तो बात धर्म बतला रहे हैं और कर्तव्य बतला रहे हैं सब झूठी बकवास जारी कर रहे हैं लेकिन ये सब बकवास बच्चों को आप समझ में आनी शुरू हो जाएगी बहुत ज्यादा दिन चलने वाली नहीं मेरा कहना कुल इतना है कि चीजों के सत्य को समझना चाहिए सत्य यह है कि आदमी में कामवासना की वृत्ति है सत्य यह है कि स्त्री पुरुष मिलना चाहते हैं इस मिलने को निंदित करने में बाप बताने है। पूर्वा पूर्वा दिखने में ऋणापूर्वक नीचा दिखाना है वो अब तक हुआ है या इसको ऊंचा उठाना में, पवित्र बनाना है स्कूचलाइज करने है श्रेष्ठ करने में, वो अब तक नहीं हुआ है वो होना चाहिए जो मेरा कुल कहना अब तक तो जो चला है तो ऐसा चला है कि जो मैं मेरी पत्नी के सिवा और किसी स्त्री के साथ जो संभव कर सकता हूँ तो ये अनिष्ट माना जाता है मेरी स्त्री के साथ जो मैं कर सकता हूँ अनिष्ट माना जाता, जाता, है। जाता है ये अनिष्ट मेला जाता है ये जो माना जाता है अनिष्ट इसको कोई अधिकार नहीं है मेरा नहीं था मेरे के साथ शादी हुई जो बात हुई है ये ये आप ख्याल करेंगे तो वो सेक्सुअल लाइन की वजह से रिस्ट हो गया ये कोई बहुत पवित्र बात नहीं है आप किसी दूसरे की पत्नी से संभोग नहीं करने, नहीं करने का जो नियम बनाया है वो इसीलिए कि आपकी पत्नी से कोई दूसरा संभोग न कर ले सारा नियम इसलिए है कि वो जो पत्नी से बच्चा पैदा हो वो मेरे सेक्स का ऑथेंटिक होना चाहिए कहीं वही ना जाए किसी और के सेक्स से ना आ जा जाए वो आदमी अपनी कांगने का बैठी आइए बहुत निर्णायक रूप से यह विश्वास चाहता है प्रमाणिक कि वो मेरा है और उस प्रमाणिक चाहने के दो कारण और दोनों कारण बिल्कुल ही पास है कोई बड़े ऊंचे कारण नहीं पहला कारण तो ये है कि वो जो बच्चा उससे नहीं आया है वो उसको कभी भी प्रेम नहीं कर पाएगा उसे पक्का भरोसा होने चाहिए तभी उसकी प्रेम की ऊर्जा खिलेगी मुझे तो वो खिल नहीं सकती समझ बना मुश्किल हो जाएगा प्रेम नहीं खिल पाएगा उसके प्रति एक तो ये कारण और दूसरा कारण ये कि उसकी जो संपत्ति है वो उसकी ही पैदाइश को मिलनी चाहिए वो कोई कि किसी और को न मिल जाए तो प्राइवेट प्रॉपर्टी और सेक्सुअलिटी ये दो कारण भी मिल जामा जिसकी वजह से हमने नियम बनाया कि अपने पत्नों से संभोग करना किसी और से बड़ा पाप बड़े नरक का द्वार द्वारा मैंने कहता कि दूसरे से करना मैंने कह मैं तो ये कह रहा हूं कि जिससे आपका प्रेम नहीं है उससे संभोग करना पाप है चाहे वो आपकी ही पत्नी क्यों ना हो मैं तो आपसे उसी बात कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि जिससे प्रेम नहीं है उससे संभोग करने पाप है चाहे वो आपकी ही पत्नी क्यों ना हो और जिससे प्रेम है जिससे आपका प्रेम है उससे संभोग करना पूर्ण है लेकिन संभोग करने का मतलब यह हुआ कि आप उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी लेने का आप राजी हो वो आपकी पत्नी बन जाती है पत्नी बनने का मतलब क्या है कि आप सारी जिम्मेवारी लेने को राजी मेरे रोजो दूसरे किसी को शादी करके कर बैठी है और उसके घर में बैठी और उनके साथ मेरा प्रेम हो जाए तो मैं उसके साथ कैसा कर सकता हूं ये घर गलत है ये घर गलत है जिसमें एक औरत किसी के घर में बैठी और आपका प्रेम हो जाए इसका मतलब यह हुआ कि जिस घर में बैठी वहां प्रेम नहीं हो पहली बात आपसे प्रेम होता है दूसरी बात समाज ऐसा होना चाहिए कि घर बदल जाए ये पत्नी आपको मिल जाए ये इस दोनों पाप हो रहे हैं आपका प्रेम भी पाप हो रहा है जिसके साथ करेंगे वहां भी पाप हो रहा है ये डबल पाप चलाने की कोई जरूरत नहीं समाज इतना लिक्विड होना चाहिए कि बदलाव हो जाए आप पति पत्नों बदल जाए और सरलता से बदल जाए इसमें एकता दंग दंगा फसाद करने जरूरी अदालत में मुकदमा चलाओ तीन साल का सर्टिफिकेट लो फिर उसको गालियां दो व्यविचार में बदलो ये इस सब बिल्कुल नाजायज बातें हैं ये थोड़ा समझ लेना चाहिए कि दो आदमी अलग होना चाहते हैं एक आदमी भी जाके रूस में उन्होंने कर लिया ये बड़ी मजे की बात की बड़ी हिम्मत की बात की रूस में तलाक देने में दोनों पार्टी भी मौजूद होने की भी जरूरत नहीं दोनों से एक व्यक्ति भी मजिस्ट्रेट को जाकर लिख के दे दें कि हम इसको को समाप्त करना चाहते हैं बात समाप्त हो गई इसमें कोई झगड़ा के साथ का सवाल नहीं तो जो आपका परिवार है वो जड़ नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब में होना चाहिए वो तो रूपांतरित होने की क्षमता होनी चाहिए जरूरी तो रूपांतरित हो और तभी पता चलेगा आपको कि कितने परिवार सच्चे हैं जब आपका लिप्टिड परिवार होगा भी तो सब झूठ चल रहा है पूरा का पूरा अगर आपसे मैं पूछूं कि अभी सौ परिवार है और अगर इन्हें परिपूर्ण स्वतंत्रता मिले और कोई निंदा नहीं मिले एक दूसरे को बदलने में तो इनमें से कितने अपने हैं जगह रहने को राजी होंगे तब पता चलेगा कि नैतिकता कितनी है अभी चूंकि बदल नहीं सकते इसलिए नहीं बदलते और नैतिकता की खोन होने खड़े होती नैतिकता नहीं, नहीं है और चित्र तो बदलते रहे आप कानून से शरीर को रोक सकते आप तो कानून लगा दिया गया जो पत्नी जिसको आपको बांध दिया गया इसके अतिरिक्त आपका किसी स्थिति से कोई संबंध मन संबंध बनाता रहेगा वो खिड़की में से जोड़ता रहेगा वो दूसरे के मकानों में देखता रहेगा वो संबंध बनाता रहेगा और वो जो मन संबंध बनाएगा तो दुख का कारण होगा और पीड़ा का कारण होगा मेरा कुल कहना इतना है कि मनुष्य के जीवन की सारी की सारी व्यवस्था पुनर्विचारणीय हो गई है परिवार भी पुनर्विचारणीय है सेक्स रिलेशनशिप भी पुनर्विचारणीय है मां बेटे और बाप बेटे का संबंध भी पुनर्विचारणीय है इस सब संबंध सड़ गए अभी तक ये ख्याल था इज़राइल में टिबूस का प्रयोग किया तो बड़े अद्भुत परिणाम आए अब तक ये ख्याल था कि अगर बच्चों को मां बाप के पास नहीं पाला गया तो फिर बच्चों में माँ बाप में प्रेम नहीं हो सकेगा क्योंकि तो प्रयोग नहीं किया गया था लेकिन टिबूस में जो प्रयोग किया इसराइल में दंग रह गए वो कि जो बच्चे तिबुज में पाले गए उनके और उनके माता बाप के बीच जितना प्रेम हो उतना जो बच्चे मां बाप के पास रहेंगे उनके बीच कभी नहीं हो सकता उसका कारण क्योंकि 24 घंटे मां के पास बच्चा रहता है तो मां मारती भी है डांटती भी है जगड़ती भी है तो बच्चे में डबल प्रवृत्ति एक साथ पैदा होती हैं जो सबसे सब बड़ी खतरनाक बात है वो मां को कभी गृह भी करता है सोचता है कि मां क्यों न डालू भाग क्यों ना जाऊंग से यह दुश्मन है कभी मां को प्रेम भी करता है वो तो पवित्र मालम पड़ती है उससे बड़ा कोई भी नहीं उसके चरणों में उसकी बोडी में से रक्त लेट जाता है वहां भी फेरती है एक ही ऑब्जेक्ट के प्रति दोहरी प्रवृत्ति पैदा होती है उसमें घृणा की भी और प्रेम की भी और ये इतनी खतरनाक बात है कि एक ही व्यक्ति के प्रति दो तरह की घृणा और प्रेम की प्रवृत्तियां पैदा हो जाए तो उसका माइंड हमेशा के लिए कॉन्फ्लिक्ट हो गए और अब जिंदगी में वो जिसको भी प्रेम करेगा उसके साथ भी ग्रेणों की प्रवृत्ति साथ जुड़ी रहेगी क्योंकि ग्रहण और एसोसिएट हो गए तो जिस स्त्री को प्रेम करेगा उसको गृण भी करेगा और वक्त बेवक़ूफ़ उसकी गड़बड़ काट देने की भी सोचेगा उसको बर्बाद मार डालने का भी सोचेगा और वो, वो जो स्त्री आई वो भी उसकी डबल प्रवृत्तियां लेने आई तो कबुल जो प्रयोग हुआ उन्होंने यह किया कि बच्चे को जैसे वो समझना शुरू होता है वो तो कम्युनिटी हॉल में उसको पालते मां आती है दूध पिलाने तीन बार चार बार जितनी बार जरूरत होती है कम्युनिटी हॉल उन्होंने बनाया हुआ चारों तरफ खेत है उसके बीच में हाल है खेत में महिलाएं काम कर रही है सब बच्चों के झंडे हैं जिस बच्चे को रोना आता है उसका झंडा हाल पूछा कर दिया जाता है और उसकी मां अपना झंडा देखते बच्चे को दूध पिला जाती है बच्चा सिर्फ मां के सुखद रूप को नहीं जानता है उनसे दूध पिलाने आती है प्रेम करने आती है बच्चा माँ के दुखद रूप को कभी नहीं जान पाता बच्चा बड़ा होता चला जाता है दूसरा मुझे यह की बच्चा बच्चों में पलता है बच्चों को बूढ़ों के साथ पलने से इतना अनाचार हो रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं क्यूँकी उनके बीच कभी भी कोई समानता नहीं है बूढ़े घर के मालिक हुए बच्चों उनके नीचे पलना पड़ता है बूढ़े उस समाज से पैदा हुए जो कभी का मर चुका और बच्चों को उस समाज में रहना पड़ेगा जो अभी पैदा नहीं हुआ और ये इतना टेंशन पैदा कर देता है उस बच्चे के माइंड में माइंड उसका ऐसा होता है जो समाज मर चुका है उसका और जिएगा उस समय में जो नहीं पैदा नहीं हुआ उसका माउंड हमेशा तकलीफ में रहने वाला है तो बच्चों के साथ पलते हैं बच्चे और जो नर्सेज उनको संभालती हैं उन नर्सेज को भी तीन महीने से ज्यादा कोई बच्चों को नहीं संभालते तो महीन नर्स बदल जाती है तो उनका कहना है कि, कि किसी एक व्यक्ति पर प्रेम का धारणा फिक्स नहीं होनी चाहिए एक व्यक्ति को फिक्स होने से फिर उसको दूसरे व्यक्ति पर ले जाने में बहुत कठिनाई होती और है और यही कठिनाई है बच्चा बेटा मां के पास पलता है वो मां को प्रेम करना सीखता है फिर 20 साल बाद एक दूसरी औरत को प्रेम करना पड़ता है जो बड़ी कठिनाई का मामला है वो औरत अगर ठीक उसकी मां जैसी मिल गई तब तो ठीक और कहीं मिलेगी उसकी मां जैसी औरत और तब संघर्ष शुरू हुआ उसने एक औरत के प्रति उसका प्रेम फिक्स हो गया तो वो किसी को ये करते हैं कि तीन महीने में और तो बदलते रहते हैं नर्स बदल जाएगी तीन महीने में ताकि उसका किसी और को सिर्फ माइंड न हो जाए अब उनका कहना है कि पति पत्नी के झगड़े का कुल कारण इतना है कि पहले बच्चों के माइंड फिक्स हो जाते और मां को तो पत्नी बने नहीं जा सकता है और मां को ही पत्नी की तरह चाहेगा उसका मन हमेशा क्योंकि उस जिसको उसने प्रेम किया था उसकी नहीं उसके भीतर मां कैसे उसको सुनाती थी माँ कैसे उसको खिलाती थी माँ कैसे उससे बोलती थी और मां के साथ एक मजा था कि मां प्रेम देती थी मांगती कभी नहीं थी माँ क्या प्रेम मांग सकती छोटे से बच्चे से वो अपनी पत्नी से भी प्रेम मांगता है देने की चुके नहीं है उसको क्योंकि उसका तो फिक्स्ड माइंड हो गया तो तीन महीने में बदल देते हैं नर्स को और पिछली वर्ष पच्चीस चालीस सौ दो सौ औरतें उसके करीब से गुजरती है उसके पास फिक्स औरत में दिमाग में वो किसी भी औरत पर सुविधा से लिप्टिड माइंड है उसका वो फिक्स हो जाता है और दूसरा मजा ये कि 20 साल 15-20 साल जब तक यूनिवर्सिटी से आएगा तो छुट्टियों में आएगा, दिन दो दिन से ज्यादा नहीं रहेगा माँ बाप के पास दिन दो दिन लड़का जब घर आता है तो ना तो झगड़ा होता है न कल होती न उपद्रा होता है वो सिर्फ सुखद रूप देखता है माँ बाप का तो मजा ये हुआ कि टेबुल्स में बने हुए बच्चे अपने माँ बाप को जितना आदर और जितना प्रेम देते हैं उतना किमी बच्चों ने कभी नहीं दिया मगर अब तक हमारा ख्याल ही था कि वो उल्टा होता तो ये कहना एक हरम ही मैंने देखा मेरा कहना यह कि जिंदगी के सब पहलू सड़ गए हैं सड़े हैं और एक एक पहलू को फिर से विचार करके हिम्मत करके प्रयोग करने की जरूरत इसलिए चोट करता हूं किसी भी पहलू पर वो तो कौन सा पहलू इससे मुझे कोई मतलब नहीं चोट से तकलीफ हो तो होती क्योंकि वो बोला नया मामला है अब अगर मैं ये कहूंगा कि मां के पास बच्चे को पालना खतरनाक है तो मां नाराज होगी बच्चे भी नाराज होंगे बाद भी नाराज होगा लेकिन खतरनाक है बिल्कुल खतरनाक है जो व्यक्ति से बात कर रहा था पहले अगर बच्चों को मां बाप से अलग पाला जा सके तो समाज कभी भी स्टेटिक नहीं हो पाएगा समाज हमेशा डायमंड रहेगा क्योंकि माँ बाप का जो ओल्ड माइंड है वो बच्चों को जकड़ नहीं पाएगा उतने जोर से पाएगा और जिंदगी ज्यादा खुशी क्योंगी एक मेरे मित्र गए इसरायल तो मैंने कहा तुम टिब्स में जरूर देख के आना मुझे सब कहना तो वो टिब्स के सांझ को पहुंचे कम्युनिटी हॉल में तो डर रहेगा उन्होंने कहा मैंने कभी में देखा था कि ये भी हो सकता है बच्चे खाना खा रहे थे कम्युनिटी हॉल हाँ। में कोई चालीस 50 बच्चे बच्चे ही परोस रहे थे बच्चे ही खा रहे थे रंग गिरंगे शानदार में कपड़े पहने हुए थे टेबल पर बच्चे नाच रहे थे वही खाना से रहा टेबल पर और कुछ बच्चे टिस्ट कर रहे टेबिले तो छोटे बच्चे चाहे तक बच्चे खेल भी कर रहे हैं खा भी रहे खेल भी रहे नाच भी रहे कि मैंने पहले तो फिर के देखा कि ऐसे भी खाना खाया जा सकता है लेकिन वो भी बड़ा खा ले जो उनको दोनों को जो, जो, जो करना है वो कर रहे हैं अच्छा बच्चे ही उनको समझा रहे हैं, जो थो रहे हैं, जो थो रहे हैं कि थोड़े से बड़े हैं उनसे ज्यादा बड़े नहीं है इसलिए अथॉरिटी पैदा कभी नहीं वो पाती की थोड़े से बड़े बच्चों को थोड़ा तो आदर देता है वो लेकिन कुछ ऐसा नहीं कि तुम ये सब जानते हो वो छोटा भी तुम भी अगर थोड़ा सा जानते हो अथॉरिटी के जानते हैं वो कभी अथॉरिटी उसके दिमाग में नहीं आती उसने देखा कि घंटों डेढ़ घंटा वो लोग खोने पा रहे थे उनके शिक्षक भी आसपास से देखते थे उनको रोकते नहीं उनको मौत से वो जैसे खाना हम गिरे है हम इतने मौत से नहीं खा सकते और हम इतनी मौज में बाधा डालेंगे वहाँ जाके बंद करे शोरबी क्या कर रहे हो इतना खाना खराब चला जाएगा लेकिन खाना खराब जाना उतना बुरा नहीं है जितना उदास बैठ के खाना खाना भी वो बच्चे अभी उनको खेल कूद दो गाने दो खाने दो अब ये बच्चे जब खाने की मेज पर कभी भी जाएंगे 20 साल बाद यानी तो कि खाने की मेज वैसी उदास नहीं होगी जैसी हमारी बीस साल की दिनों होगी नहीं है ये मौजूद के साथ चली जाएगी जिंदगी की तो जिंदगी को पूरा का पूरा सड़ा गला हमने जो ढांचा दिया वो है वो गलत है एकदम से उसको उसको के फेंक देना और एक जड़ उसकी तोड़ तो आप कैसे समाज की रचना का ख्याल करते हैं अभी तो रचना का ख्याल नहीं करता अभी तो विद्रोह का ख्याल करता हूँ विद्रोह तो के बाद कोई रचना होनी चाहिए तो तो जैसे मैंने कहा आपके लिए उदाहरण के लिए मैंने कहा ना उदाहरण मैंने कहा कि माँ बाप और बच्चों का संबंध तोड़ के ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जहाँ माँ बाप ऐसी बच्चों का कम से कम सिर्फ सुखद संपर्क और वो पॉजिटिव हो गया उसका हिस्सा ऐसे एक एक चीज पर धूम भी बहुत लोग